मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार लीजिए फिर एक बार मैं हाज़िर हूँ अपनी पसंद के कुछ गीतों और कुछ बातों के साथ दोस्तों आज का ये प्रोग्राम समर्पित है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उन पारंपरिक बंदिशों के नाम जिन्हें हमारी फिल्मों में ही नहीं उन फिल्मों के जरिए आम लोगों के दिलों में भी जगह मिली इस प्रोग्राम को बनाते वक्त मशहूर म्यूजिकोलॉजिस्ट श्री के.एल. पांडे जी का मार्गदर्शन मुझे हर कदम पर मिला न सिर्फ फ़ोन पर बातचीत के ज़रिए बल्कि बंदिशों के चुनाव से लेकर उनके प्रेजेंटेशन तक में उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की मैं अपनी और हमारी एडमिन टीम की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में मैं उन ऑडियो क्लिप्स को भी आपको सुनवाऊंगी जो उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मुझे भेजी थी आशा करती हूँ कि आज की हमारी ये कोशिश आपको जरूर पसंद आएगी दोस्तों कहते हैं गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उचित यानी गायन वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं को संगीत कहते हैं लेकिन इन तीनों कलाओं में गायन को मुख्य कहा गया है क्योंकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसा माना जाता है कि संगीत की रचना मूलतः ब्रह्मा जी ने की उन्होंने यह कला भगवान शिव को दी शिवजी द्वारा यह कला प्राप्त हुई देवी सरस्वती को और उन्होंने इसका ज्ञान दिया नारद मुनि को जिन्होंने स्वर्ग के गांधर्व किन्नर और अप्सराओं को इसकी शिक्षा दी वहां से यह कला सीख भरत मुनि हनुमान जी और नारद मुनि ने पृथ्वी पर इसका प्रचार प्रसार किया जो भी हो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय परंपरा में संगीत का प्राचीन काल से ही एक अनोखा महत्व रहा है चाहे वो भजन कीर्तन हो या फिर लोक संगीत चाहे ध्रुपद धमार ख्याल तराना और लक्षण गीत जैसे गायन की शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय शैली के माध्यम हों या फिर ठुमरी टप्पा कजरी, चैती सावन और और झूला जैसी उपशास्त्रीय एवं शास्त्रानुगत लोक संगीत के माध्यम से हो। इसीलिए जब हमारे यहाँ बोलती फिल्मों का चलन शुरू हुआ तब संगीत भी उसका एक अभिन्न अंग बन गया न सिर्फ शास्त्रीय संगीत के आधार पर गीत बनने लगे बल्कि हमारे महान संगीतकारों के जीवन पर उनके बारे में प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर भी फिल्में बनी इन संगीतकारों में जो सबसे लोकप्रिय रहे वो थे अकबर के दरबार के नौ रत्नों में से एक तानसेन जिनके बारे में कहा जाता था कि संगीत की शक्ति से वे ऋतुओं में परिवर्तन ला सकते थे और दिए भी प्रज्वलित कर सकते थे इन्हीं कथाओं के आधार पर उन्नीस में बनी फिल्म तानसेन जिसमें केएल एल सैगर ने तानसेन की भूमिका निभाई थी और आज के प्रोग्राम के आगाज़ में इसी फिल्म का ध्रुपद सुनते हैं ध्रुपद शुद्ध शास्त्रीय गायन की एक प्राचीन शैली है जिसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है और कहा जाता है कि राजा मान तोमर ने इसे बढ़ावा दिया यह ध्रुप तानसेन अकबर के दरबार में गाते हैं और वहा पड़े वाद्य अपने आप बजना शुरू हो जाते हैं इसके बारे में और जानकारी सुनिए पांडे जी की आवाज में और फिर देखिए इस ध्रुपद को अब बात करते हैं राग हेमंत की हेमंत राग अवड़ो संपूर्ण है बिलावल थाट का सभी स्वर शुद्ध लगते हैं लेकिन इसमें ऋषभ और पंचम ये आरोह में नहीं लगता है आ, इसकी बहुत अच्छी बंदिश सप्त सुरन तीन ग्राम ये उन्नीस में खेमचंद प्रकाश जी के संगीत में केल सैगल साहब की गाई हुई इसके बाद संगीत सम्राट तानसेन फिल्म में मन्ना डे और कोरस के द्वारा गाई हुई भी ये बंदिश है और लेकिन उसमें हेमंत के साथ यमन कल्याण भी है ये बंदिश स्वामी हरिदास जी की रची हुई है oh my अभी अभी हमने स्वामी हरिदास जी द्वारा रचित ध्रुपद सुना स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे जन्म से ब्राह्मण थे 25 वर्ष की कम आयु में वृंदावन आए और वहीं बड़ा सादगी पूर्ण कृष्ण भक्ति में लीन जीवन जीने लगे उनके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं कहा जाता है कि अपने आध्यात्मिक बल से कई बार उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन किए थे और कुछ लोगों को जीवन दान भी दिया था ध्रुपद की चार वाणी में से डागर वाणी के आदि प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि उनका संगीत सुनने के लिए राजा महाराजा उनके द्वार पर आकर खड़े रहते थे जब अकबर ने तानसेन को सुना तो उनके मन में विचार आया कि जब तानसेन इतना अच्छा गाते हैं तो उनके गुरु कितने समर्थ होंगे जब उन्होंने जाना कि स्वामी जी वृंदावन में रहते हैं तब वे स्वयं भेष बदलकर कर तानसेन के साथ वृंदावन चले गए इस प्रसंग का बड़ा ही खूबसूरत फिल्मांकन किया गया था फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में गुरु स्वामी हरिदास जी और शिष्य तानसेन की जुगलबंदी इसमें देखते ही बनती है तो आइए सुनते हैं इसके बारे में पांडे जी क्या कह रहे हैं और फिर सुनेंगे यही बंदेश अब बात करते हैं सुध बिसर गई आज अपने गुणन की ये ठुमरी कौशिक ध्वनि यानी भिन्न शडज इस राग पर आधारित है और ये राग भी बिलावल थाट का ही है और बहुत कुछ मिलता जुलता है राग हेमंत से तो इसके साथ में हालांकि जब ये बंदिश मन्नाडे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उन्नीस में संगीत सम्राट तानसेन के लिए गाई तो उसमें कौशिक ध्वनि के साथ थोड़ा सा रागेश्री का भी प्रयोग हुआ है कौशिक ध्वनि में ऋषभ और पंचम ये स्वर नहीं लगते हैं और पांच स्वरों का राग है इसलिए स गम धानिसा और सानिधाम गा ये स्वर इसमें लगते हैं कौशिक ध्वनि में उस्ताद बड़े ओलाम अली ख़ान साहब की बहुत ही मशहूर ठुमरी है याद पिया की आए और उसको आगे प्रहार फिल्म में भी उसको यूज़ किया गया है और बहुत ही मधुर और अद्भुत बंदिश की ठुमरी है यह pan tani seni dani dama dama gama dama dani san ni dapama ni dapama ni dapama sudav se gayi aaj ha tune की की अकबर बादशाह के दरबार के नौ रत्नों में से एक मियां तानसेन ने कई राग रागिनियों की रचना की जिससे न सिर्फ अकबर के बल्कि लोगों के भी वे चहितते बन गए उनके इस प्रसिद्धि से अकबर के कुछ दरबारियों को बड़ी जलन हुई कहते हैं कि उन्होंने शहंशाह अकबर से जानबूझकर कर तानसेन से राग दीपक गवाने के लिए कहा जिससे अंधेरे में दिए अपने आप जल जाते हैं अब राग दीपक गाना यानि मृत्यु को आमंत्रित करना तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया पर अकबर अपनी जिद पर अड़े रहे आखिरकार तानसेन को राग दीपक गाना ही पड़ा जिससे दिए तो जल गए पर उनका अंग अंग भी जलने लगा अकबर को बड़ा पछतावा हुआ पर बहुत देर हो चुकी थी ऐसा लग रहा था कि तानसेन खुद चलकर भस्म हो जाएंगे आखिरकार तानसेन निकले ऐसे किसी गायक की तलाश में जो मल्हार गाकर बारिश ला सके क्योंकि उनके जलन मिटाने का यही एकमात्र उपाय था आखिरकार वे आप पहुंचे गुजरात के वड़नगर जहाँ की दो बहनों ताना और रीरी ने मल्हार राग गाया बारिश हुई और तानसेन फिर से स्वस्थ हो गए दोस्तों यही वजह है शायद कि दीपक राग के असल स्वरों को हमारे संगीतज्ञों ने प्रचलन में नहीं रखा और राग तरंगिणी के अनुसार इस राग के असल स्वरों के बारे में आज किसी को भी जानकारी नहीं खैर आप समझ ही गए होंगे कि अगली बंदिश कौन से राग पर आधारित होगी जी हाँ अब जो बंदिश मैं आपको सुनवा रही हूँ राग दीपक में है जब मैंने दीपक की बंदिश के बारे में पांडे जी से बात की तब उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जिससे मैं तो हैरत में पड़ गई आप भी सुनिए उन्होंने ऐसी कौन सी बात बताई थी और बाद में मैं आपको सुनवाऊंगी राग दीपक की बंदिश शहंशाह अकबर फिल्म से उस्ताद झंडे साहब की आवाज में अब आते हैं राग दीपक पर दीपक राग आ, जैसे कहा जाता है कि मियंतान सेन ने जब गाया था तो दीपक जल उठे थे, थे और उसके बाद फिर आ, मियाँ की मल्हार जब गाई गई तभी वो उनके शरीर की जलन शांत हुई और पानी बरसा वेरियस अदर थिंग्स आर एसोसिएटेड जो मित्स एन के साथ में लेकिन दीपक राग दो स्वरूपों में माना जाता है एक है बिलावल थाट में जिसमें दोनों निषाद जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं और दूसरा है पूर्वी थाट में जिसमें तीव्र मध्यम कोमल ऋषभ और कोमल धैवत प्रयोग होता है और आरोह में ऋषभ और निषाद वर्जित रहता है जो बिलावल थाट में दीपक है उसका प्रयोग दीपक महाराग करके जो एक लक्षण गीत है संगीत सम्राट तान में उसमें मन्ना डे साहब ने आ, थोड़ा सा स्पर्श किया है उसका आ, लेकिन जितने भी दीपक आ, दिया जलाने वाले गीत हैं वो वास्तव में दीपक राग में नहीं हैं जो हम लोगों ने सामान्य तौर पर जो सुनते हैं जैसे कि दिया जलाओ जगमग जगमग वो भूपाली और शुद्ध कल्याण में है और दूसरा दीपक जलाओ ज्योति जगाओ ये संगीत सम्राट तान सेन में जो रफी साहब का गाया हुआ है और ये भी भूपाली और शुद्ध कल्याण में है तो इस तरह से जो हमारा जो प्रयोग हुए हैं वो दीपक राग के उस प्रकार से नहीं हो पाए हैं लेकिन दो गीत ऐसे अवश्य हैं जिनमें दीपक राग पूर्वी थाट का जो जो जिसको मैं मानता हूँ कि मूल रूप से दीपक वही है और वो बहुत कठिन राग है उसका प्रयोग हुआ है तो एक फिल्म आई थी शहनशाह अकबर उन्नीस में उसमें ये उस्ताद झंडे खान साहब का म्यूज़िक था और उस्ताद झंडे खान साहब ने ही वो गीत गाया है अद्भुत तरीके से गाया है और वो दीपक राग पूर्वी थाट वाला ही है और इसके अलावा एक गीत ये अभी जो गजगामिनी फिल्म आई थी उसमें भी गाया गया है तो वो भी दीपक पूर्वी थाट पर आधारित है सुरन का दीपक जो गाय सोपान ज्ञान जान सब मेरा सुराना गा पीता सागा पा था पा गा मा पता था पा मा गा मा पता दीपक जो गाय तो पार ज्ञान जान सब ये रसुल रगा जानते हैं ये सगर लोग जी पक्का राग ग्रंथों का जानते हैं ये सगर लोग जी पक्का राग ग्रंथों का जी पतंगा सब दुनिया ले कामना जी सब दीपक जोगा सुन गिनती को गिनती जान गिनती अग्नती मारे ना भेदारे नारे अज्ञान भगका दीप जोगा यान यान ने का। जाने नहीं अज्ञाने गुर की बाने गुरु सेवासी पावेंद्र आरोहन अवरोहन की पक्का जाने नहीं अज्ञाने गुर से बाने गुरु सेवासी पावेंद्र आरोहन अवरोहन दी पक्का श्री पका ज्ञान जान सद sa ga ga re sa da sa ga ga ga ma pa ga ma pa da pa da pa ma ga ma pa da sa da cha re sa ga ga ga re sa pa tha pa ma ga ga ma pa ga ma pa sa pa pa ma ga ga ga ga ma da pa sa pa ma ga ga ma ga re sa ga ga ga re sa dha pa dha pa ma ga ga ma ga re dha ma pa da sa ga ga ma ga re sa dha pa dha pa ma ga ga ma ma ga re sa ga ma pa da pa pa ta ma ga ga ga ma ga pa ma da dha ma pa pa sa pa pa da ma ma pa ga ga ga re pa pa pa da ma ma गामा गा गाले न न का जो गाय चो बान जो गाय थे तुरंगा पाय दी पता दी कस गाय थे तुरंगा पाय दी पताये तुरंगा का दी पता दी रोम झो बदर व बरसे रूम झूम बदरवा बर से दामी दम के पावन चले दामी दम के पावन चले पापी पपी हा पी ओ बदरवा बरसे रूम झूम बदरवा बरसे दोस्तों जब हमने दीपक की बंदिश सुनी तो मल्हार की क्यों नहीं और फिलहाल मेरे पास है मल्हार के ही एक प्रकार गॉड मल्हार की बंदिश ये बड़ा ही मधुर प्राचीन राग है और अपने नाम के हिसाब से ऋतुकालीन राग भी है जिसे वर्षा ऋतु में किसी भी समय गा सकते हैं लेकिन जो बंदिश मैं अब आपको सुनवाऊंगी उसके बारे में तो आपको बताएंगे पांडे जी उन्नीस में एक फिल्म आई थी मल्हार जिसमें जिसका जिसके प्रोड्यूसर मुकेश साहब स्वयं थे अब रोशन साहब का म्यूजिक इसमें भी एक बहुत अच्छी बंदिश मल्हार के, के ही एक स्वरूप में और गौड़ मल्हार में वो बंदिश लता जी की गाई हुई है और एक अंतर की है अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों निषाद इसमें गौड़ मल्हार में रखते हैं और आ, संपूर्ण संपूर्ण राग है काफ़ी थाट का और आ, इस गीत की ख़ासियत यह है कि इसमें एक ही अंतरा है और एक अंतरे वाले और भी बहुत से गीत हैं लता जी के और बहुत ही अच्छे हैं ऐसा लगता है कि इसमें दूसरा अंतरा होता तो कितना अच्छी बात होती लेकिन वो हम लोगों को सुनने को नहीं मिलते हैं जैसे एक गीत है अभी तो मैं जवान हूँ वो अफसाना का है और दूसरा फिर आ, यह है एक नखरे वाली जो नई दिल्ली का किशोर कुमार जी की आवाज़ में है वो भी एक ही अंतरे का है और एक एक अंतरे का और अच्छा गीत है कभी तन्हाइयों में यूँ हमारी याद आएगी मुबारक बेगम जी की आवाज़ में वो भी एक ही अंतरे का है ऐसे गीत सुनने के बाद लगता है कि काश दूसरा अंतरा भी होता तो हमें हम लोगों को बहुत आनंद आता खैर बात हो रही थी गौड़ मल्हार की इस बंदिश की गरजत बरसत भीजत आई लो लता जी की आवाज़ इसको 1951 के बाद 1960 में जब बरसात की रात का म्यूज़िक दिया रोशन साहब ने तो उसमें भी टाइटल म्यूज़िक में गरजत बरसत सावन आयो रे इस स्वरूप में फिर से यही बंदिश पूरे गीत के रूप में सुमन कल्याणपुर जी और कमल बारोट जी की आवाज़ में उन्होंने गवाई जो कि टाइटल म्यूज़िक के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है बहुत ही अच्छा गायन दो गायिकाओं द्वारा इसके ऊपर है फिल्म में भी तो ये बंदिश भी शुद्ध रूप से गौड़ मल्हार में है खूबसूरत बंदिश थी इस पर से मुझे एक और ऋतुकालीन राग याद आ रहा है वो है बसंत बहार और इसी नाम से एक फिल्म भी बनी थी जिसमें भारत भूषण ने अदाकारी की थी इस फिल्म की कथा मशहूर कन्नड़ लेखक तारासू यानी टीआर आर सुब्बाराव की कन्नड़ नवलकथा हमस गीते पर आधारित थी फिल्म की कहानी एक बड़े ही तेजस्वी गायक गोपाल जोशी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे उसका प्रतिद्वंद्वी ऐसा पानी पिला देता है जिससे उसकी आवाज़ चली जाती है और फिर वह अपने मित्र और नृत्यांगना गोपी यानी निम्मी की मदद से अपनी आवाज़ वापस पाते हैं और फिर से उसी प्रकार गाने लगते हैं इसकी जो बंदिश आप सुनेंगे उसके बारे में आपको बताएँगे श्री के एल पांडे जी अब हम बात करेंगे करेंगे एक ऐसी बंदिश की जो कि जिसका नाम भी राग के रूप में ही है यानी बसंत बहार उन्नीस में आई इस फिल्म के टाइटल म्यूज़िक में हमें ये बंदिश सुनने को मिलती है समूह स्वरों में और शंकर जयकिशन जी का इसमें संगीत है और बसंत बहार मूल रूप से दो रागों को मिलकर बना है एक बसंत और दूसरा बहार बसंत पूर्वी थाट का है और बहार काफ़ी थाट का है लेकिन होता यह है कि दोनों में जिस तरह से जो अनुपात के हिसाब से इसको देखा जाता है कि अगर बसंत प्रबल होता है तो बसंत बहार को पूर्वी थाट का मानते हैं और अगर बहार प्रबल होता है तो उसको हम काफ़ी थाट का मानते हैं ये बसंत बहार एक बहुत ही कठिन राग है और बहुत कम प्रयोग होता है खास तौर से या तो बसंत होता है या बहार होता है बसंत बहार दोनों एक साथ में और बसंत बहार के रूप में कम प्रयोग हुए हैं बसंत बहार जो फिल्म आई थी उसमें ये समूह स्वरों में हमें बहुत ही अद्भुत बंदिश सुनाई देती है एक और प्राचीन राग केदार की कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस राग की रचना की थी और यह राग भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय था। वृंदावन में बांसुरी बजाते समय जब वे राग केदार छेड़ते तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे कहते हैं कि गुजरात के प्रसिद्ध भक्त कवि नरसी मेहता जो वैष्णव तो तेने रे कहिए से जाने जाते हैं उन्होंने राग केदार गाकर ही भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया था और ये भी माना जाता है कि जब उन्हें धन की आवश्यकता आन पड़ी तो उनसे राग केदार गिरवी रखने के लिए कहा गया जब उन्होंने केदार गाना बंद कर दिया तो स्वयं कृष्ण भगवान ने आकर उन्हें कर्ज से मुक्त किया था आइए इसी राग की एक बंदिश सुनते हैं जिसके बारे में आपको पांडे जी बताएंगे राग केदार कल्याण थाट का वो राग है जिसमें दोनों मध्यम प्रयोग होते हैं औड़ो संपूर्ण है यानी आरोह में पांच स्वर और अवरोह में सातों स्वर काफी कुछ हमीर से मिलता जुलता है और भक्ति पूर्ण रचनाएं इसमें अधिकतर बनाई जाती हैं जैसे कि दर्शन दो घन श्याम नाथ मौरी अखियाँ प्यासी रे। और हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें और इसमें मुनीम जी में जो लता जी का गीत है साजन बिन नींद ना आवे ये बड़ी अच्छी बंदिश है केदार की और अद्भुत बनाई है एस टी वर्मन साहब ने केदार के बाद चलते हैं राग यमन की ओर ये कल्याण थाट का राग है ये प्राचीन राग तो नहीं है पर माना जाता है कि इसकी रचना हज़रत अमीर खुसरों ने की थी ये सायंकालीन राग है जिसे शाम के समय गाने से आपके मन पर ये एक अनोखी छाप छोड़ जाता है आज यमन की जो बंदिश मेरे पास है उसके बारे में आपको पांडे जी जानकारी देंगे अब बात करते हैं राग यमन की एरी आली पियाबिन फिल्म राग रंग रोशन साहब को राग यमन बहुत पसंद था और खासतौर से में ये कहा जाता है कि जब वो उसताद अलाउद्दीन खान साहब से संगीत सीखने के लिए गए मैहर तो वहां पर उन्होंने कहा कि राग यमन आप सीखना शुरू करिए तो एक महीने तक जब वो राग यमन पूरी तरह से पारंगत हो गए यमन में और उन्होंने सुना तो वो कहने लगे अब तुम संगीतकार बनने के लायक हो और अब तुम जा करके अपना काम कर सकते हो तभी से राग यमन बहुत पसंदीदा राग रहा रोशन साहब का और उन्होंने बात को बहुत अच्छे अच्छे गीतों में उसको प्रयोग भी किया जैसे कि दिल्ली तो है मैं चार गीत उनके यमन में थे और मनरे तो काहे न धीर धरे यमन में और फिर छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा खे जैसे मंदिर में लो दिए की यह भी यमन में ममता में तो इस तरह से बहुत से उन्होंने यमन में आगे प्रयोग किए लेकिन ये जो बंदिश है एरी आली पिया बिन, ये राग रंग में ये भी शुद्ध रूप से यमन में है यानी इसमें यमन कल्याण का, का भी स्पर्श नहीं है यमन पूरी तौर पर आ, केवल तीव्र मध्यम का प्रयोग इसमें है और बाकी सब स्वर, स्वर शुद्ध हैं तो ये भी बहुत अच्छी बंदिश रोशन साहब की बनाई हुई के प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर जिस प्रकार संगीत की कोई भी महफिल भैरवी के बिना अधूरी है उसी प्रकार हमारी इस महफिल का अंत भी हम हमारे संगीतकारों की प्रिय भैरवी की एक बंदिश करेंगे जहां शुरुआत हमने कुंदनलाल सहगल के गीत से की थी अंत भी हम उन्हीं की आवाज से करेंगे फिल्म स्ट्रीट सिंगर और भैरवी की इस बंदिश की खासियत के बारे में आपको बताएंगे पांडे जी बाबुल मुरान छूट हो ही जाए एक ऐसी ठुमरी है और पारंपरिक बंदिश है भैरवी में जिसको नवाब वाजिद अली शाह जी ने खुद लिखा था और अठारह में जब वो लखनऊ से कलकत्ते की तरफ अंग्रेज़ उनको ले जा रहे थे ये ठुमरी सबसे पहले हिंदी फिल्मों में एक फिल्म उन्नीस में आई थी फरेबी जाल ट्रैप्ड तो उसमें दुर्गा खोटे जी ने गाई हुई है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता क्योंकि वो फिल्म भी नहीं है और रिकॉर्ड उसका बना भी नहीं इसके बाद सबसे पहले अगर हम कहें जिसका रिकॉर्ड अवेलेबल है तो वो है 1938 में बनी स्ट्रीट सिंगर में केल सैगल साहब की गई हुई और उसके बाद इसको और भी कई फिल्मों में गाया गया और पूरी पूरे तौर से उन्नीस में आविष्कार में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने भी इसे गाया इसके बाद और भी कई नई फिल्मों में इसे गाया है भैरवी के पूरे स्वरूप को दर्शाती है रेगाधानी चारों कोमल स्वर लिए हुए चार कार मेला मोरी दुनिया जा मै दे मोरा अपना बनाए छूटो जाए बाबूला तो पर्वत भया और दहरी भई विदे अंगना तो पर्वत भया हर आपो मैं चली पिया के दे बाबुल मरा नैहर छूट जा बामुरा